देवी भागवत तीसरा स्कंध राजेंद्र इस तरह तीन प्रकार की सृष्टि प्रकट हुई देवता पशु और मानव आदि अनेक भेदों से यह सृष्टि कल्पित है संचित कर्म के अनुसार अंडज पिंडज श्वेतज और उद्भिद इन चार प्रकार के भेदों से जीवों की सृष्टि हुई इस प्रकार सृष्टि का कार्य संपन्न करके ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये सभी महानुभाव अपने अपने दिव्य स्थानों में आनंद पूर्वक रहते हुए इच्छा अनुसार काम करने लगे यह सृष्टि प्रचलित हो जाने पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के परामर्श से अपने दिव्य भवन में आनंद करने लगे एक समय की बात है भगवान विष्णु बैकुंठ में विराजमान थे इतने में उन्हें अमृत के समुद्र में सुशोभित होने वाला मणिद्वीप याद आ गया जहाँ उन्होंने महामाई झाँकी महामाया की झाँकी की थी तथा उन्हें पावन मंत्र भी मिला था उन परम शक्ति का स्मरण होने के पश्चात अब वे उनसे पृथक न रह सके फिर तो उन लक्ष्मीकांत श्रीहरि के मन में अंबिका यज्ञ करने की बात आ गई अतः वे अपने भवन से नीचे उतर आए महादेव जी को बुलाया ब्रह्मा वरुण इंद्र कुबेर अग्नि यम वशिष्ठ कश्यप दक्ष प्रजापति वामदेव और बृहस्पति भी बुलाए गए अत्यंत विस्तार के साथ यज्ञ संपन्न करने के लिए सब सामग्रियां एकत्रित की गई महामूल्यवान सभी सात्विक एवं मनोहर साधन सामग्री जुटाई गई शिल्पियों द्वारा एक विशाल यज्ञशाला बनाई गई उत्तम व्रत का पालन करने वाले 27 परम श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋतविज रूप में वर्णन किए गए अग्नि स्थापन करने के लिए एक स्थान बनवाया और बहुत बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी बनवाई ब्राह्मण लोग बैठकर देवी के बीज मंत्र अर्थात माया बीज का जप करने लगे विधि पूर्वक प्रज्वलित की हुई अग्नि में उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा अभिष्ट पदार्थ का हवन आरंभ हो गया अनंत आहुतियों के पश्चात आकाशवाणी हुई भगवान विष्णु को सुनाते हुए बड़े मधुर अक्षरों में स्पष्ट स्वर्श शब्द सुनाई देने लगे विष्णु तुम सभी देवताओं में सदा सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करो देव समुदाय में तुम आदरणीय पूजनीय और शक्तिशाली होकर शोभा पाओगे ब्रह्मा आदि तथा इंद्र प्रवृत्ति संपूर्ण देवता तुम्हारी पूजा करेंगे विष्णु भूमंडल पर तुम्हारी भक्ति से सुसंपन्न अनेकों मानव जीवन धारण करेंगे तुम उन संपूर्ण मनुष्यों को उत्तम वर दोगे इसमें कोई संशय नहीं है समस्त देवताओं का मनोरथ पूर्ण करने की तुम में शक्ति होगी तुम परम परमेश्वर कहलाओगे संपूर्ण यज्ञों में तुम्हारी प्रधानता रहेगी तभी याज्ञिक तुम्हें पूजेंगे यही नहीं सारी जनता तुम्हारी पूजा करेगी और तुम वरदाता बनकर रहोगे दानुओं द्वारा सताए जाने पर देवता तुम्हारी सेवा में उपस्थित होंगे पुरुषोत्तम तुम उस समय संपूर्ण देवताओं को अपने शरण में स्थान दोगे सारे पुराणों और विस्तृत वेदों में तुम्हारी विपुल कीर्ति गाई जाएगी तुम निश्चय ही सबके परम आराध्य देवता हो जब जब भूमंडल पर धर्म का ह्रास होगा तब तब शीघ्र अपना अंशावतार धारण करके धर्म की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य होगा तुम्हारे सभी परम प्रसिद्ध अवतार धरातल पर एक एक करके प्रकट होंगे महात्माओं द्वारा उन अवतारों का सम्मान होगा माधव सभी अवतार अनेक योगियों से संबंध रखेंगे मधुसूदन अखिल जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी सभी अवतारों में तुम्हें शक्ति का सहयोग प्राप्त होगा संपूर्ण कार्यों को संपन्न करने वाली वह वा शक्ति मेरे अंश से प्रकट होगी